चूडा ओड़ाणि विदुर्बलवासुक भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचूटेदुकौराय तस्में नम संसारम से शंशराचार्यं केशव सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्में मूर्तिदिभागिने दक्षिणा दक्षिणाूर्त नमः शांति शांति शांति पृथ्वी का लक्षण विचार चल रहा है उसमें नाना रूपवती षिस्तु रशस्त्र गंधस्तु द्विविधो मत ऐसा कहा गया त्र क्षितिर्गंध हेतु नाना रूपवती मत षड्धस्तु रस तधस्त द्विवधो मत ऐसा आगे में कहते हैं नु मूल गु द्व मत इन दिवध गृथिव्याण प्रदर्शित गंधस्तु द्विधो मतंधर पृथिव्या यह यदर्शि दिखाया गया तच्च द्विध्याश से खाली गंधवत्व इतना कहने से भी होगा और फिर द्विविध द्विवध ये कहना ये व्यर्थ है मूल में द्विविध इति वस्तु स्थिति वस्तुस्थितिमात्र न तो द्विविध गांतवत्व ये वस्तु स्थिति मात्र अर्थात तो जो वास्तव स्थिति है उसको केवल दिखाया गया यह द्विविध में गा व्यर्थ है उत्तम वस्तु अर्थात वास्तव गतिष्ठती दो प्रकार के गंध पृथ्वी में होते है ये सूचय दिखाने के लिए कह दिया गया न तो लक्षण आपि प्रवेश है पृथ्वी का लक्षण में भी द्विविध गंधवत्व ऐसे आवश्यक नहीं है गंध से द्वैविध्यम प्रकाशयति गंध दो प्रकार क्या क्या है बताते हैं मुक्तावली में द्वैविध्यम चौरभ असौरभ भेदेन बोध्यम दो प्रकार है सुरभि असुरभि कह देते हैं सौरभ असुरभ असौरभ आगे हैं हैं स्पर्श स्पर्शते स्पर्शस्तु विज्ञेनुष्णीत्या चावध नि सदुल्षण तस्याहा स्पर्शस्तु विज्ञेयः साच तपर्शस्तु असितेय सात्यालक्षणा सैत पृथिव्या स्पर्शस्तु पृथ्वी का स्पर्श किंतु अनशासीकज खाली अनुश्नासित कह देंगे तो अनुश्त पृथ्वी वायु वो हो ऐसा कहा गया पृथ्वी वायु वायु में भी अनुश्नासित है इसलिए पाकज कह दिया गया पाकज केवल पृथ्वी मात्रा में रहेगा अच्छा इसी प्रकार के पाकज कह देने से पाकज स्पर्शवत्व ये केवल पृथ्वी में रहेगा तो इतना भी लक्षण हो जाता अनुष्णसी कहते ये कहने का आवश्यक नहीं है ये लक्षण अंश नहीं है ये तो वस्तुस्थिति कहने के लिए लक्षण केवल इतना हो जाएगा कि पाकज स्पर्शवत्व पृथ्व्या लक्षणम ये हो जाएगा और सा पृथ्वी द्वेधा दो प्रकार की है अनित्या अनित्या नित्या अणु लक्षण अणुअु परमाणु नहीं तो दीअणु को भी अणु है किन्तु अनित्या नहीं है अणुलक्षण परमाुलक्षण पृथिवी अत्य है बाकी से सब अनित्य है और अनित्य पृथ्वी फिर तीन भाग हो जाएगा आगे कहेंगे शरीर इंद्रिय विषय भेदा मुक्तावली में स्पर्श इति तस्याहा। जो श्लोक में दियापर्शस्त तस्या, पृथिव्य अनुषणाशीत स्पर्शवी वर्तत पाकज अनुस्नासित खाली अनुश्नासित स्पर्शवत्व कहने से ये वायु में भी जाएगा इसलिए पाकज कहा गया टीका में अनुस्नाशी तत्व से व्यर्थ्याद आह खाली अगर पाकज अगर कहना है पाकज स्पर्शवत्व इतना कहने से होता अनुश्नासी तो फिर क्यों कहे व्यर्थ है मूल में इसलिए कहते हैं इथमच पृथ्वी इत्थम च पृथिव्या स्पर्श अन ज्ञापनाथ तदुकम तदर्था अनुश्नासित अनुशासित इसीलिए कह दिया गया कि पृथ्वी का स्पर्श अनुश्सित है पाकज पाकज स्पर्शवत्व मात्रम तो लक्षणम अधिक से पृथ्वी का लक्षण केवल इतना हो जाएगा पाकज स्पर्शवत्व और अनुश्वासित कहा गया वो स्वरूप कथन वहाँ विद्यमान है कह दिया टीका में अर्थात पाकज स्पर्शवत्व मात्र उत्तौ च पाकज स्पर्शवत्व इतना ही पृथ्वी का लक्षण कहा जाने से पाकज स्पर्शवत्व इतना अगर पृथ्वी का लक्षण होगा तो अभी कहते हैं न्याय मते पाकज स्पर्श अभावती पटे पट में अगर पाक करेंगे पटे ही रहेगा नहीं इसलिए पाकज स्पर्शवत्व वो पट में आएगा नहीं और वैशेषिक मते अर्थात पट एक ऐसा स्थान हो गया जहां पाकज स्पर्शवत्व नहीं रहा और पृथ्वी का लक्षण कर रहे हैं पाकज अभी पट में अव्याप्त तो हो गया लक्षण दूसरा वैशेषिक मत पाकज स्पर्शस्व एव विद्यमान क्योंकि वैशेषिक वाले पीलू पाकवादी सब ये परिवर्तन होगा जाकर के परमाणु में इसलिए पाकज स्पर्श परमाणु सु एवं विद्यमान जो दियणुक हो जाएगा दियोणुक का जो स्पर्श है वो पाकज स्पर्श नहीं है वो तो परमाणु स्पर्श दियणुक स्पर्श का जनक हो जाएगा ये जो कारण गुण कार्य स्व सजातीय उत्कृष्ट गुण का आरंभ हो जाएंगे तो अगर कारण परमाणु में स्पर्श रहा तो को में स्पर्श का जनक हो जाएगा इसलिए का द्योणुकादि में जो स्पर्श रहेगा वो पाकज नहीं होगा वैशेषिक मत में केवल परमाणु में जो स्पर्श रहेगा वही पाकज होगा वैशेषिक मते पाकज स्पर्श से परमाणु स्वयं विद्यमत्वात अवयविनी केवल परमाणु में ही पाकजस्पर्श अवयवी में पाकजस्पर्श नहीं है तो भागा सिद्धि न्याय मत में पट में पाकज स्पर्श नहीं रहेगा वैशेषिक मत में अच्छा अवयवी मात्र अवयवी मात्र नहीं दिया ना अच्छा वैशेषिक मत में अवयवी मात्र में पाकज स्पर्श नहीं रहेगा कोई भी अवयभी में पाकज स्पर्श नहीं रहेगा नहीं रहने से भागा सिद्धि हो गया इतिहास उसका निषेध करते हैं मुक्तावली में यद्यपि पाकज स्पर्श पटा दो नास्ती पटा अर्थात न्यायिक का मत में न्याय मत में पटा वैशेषिक मत में टीका में दे दी पटाद इधिपदेन वैशेषिक मत अवयवी मात्रपरिग्रह छय मत में पटाद पाकजस्पर्श नहीं है वैशेषिक में कोई भी अवयवी में पाकजस्पर्श नहीं है नहीं होने से ये सब में अव्याप्ति हो गई लक्षण की आ, होने से वृत्ति द्रव्यव्याप्य जातिम्व अर्थो बोध्य पाकज स्पर्शवत्व का अर्थ कर लेंगे पाकज स्पर्शवत वृत्ति पाकज स्पर्श ये घट में रहेगा तो पाकज स्पर्शवत वृत्ति अर्थात घट में रहे और द्रव्यो व्याप्य जाति जाति का दो विशेषण हो गया पाकज स्पर्श वाला में रहे और द्रव्यत्व का व्यापी बिगो तो वो जाति पृथ्वी तो हो जाएगा अभी वो पृथ्वी जाति पट में भी रहेगा और सभी अवयवी में भी रह जाएगा अभी पाकज स्पर्शवत्व का लक्षण ये कर देंगे पाकज स्पर्शवत्व वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व दिनकरी में सत्ता रूप जाति मदाय गगनाद अति व्याप्ति वारणाय व्याप्य अभी द्रव्य व्याप्य नहीं देंगे तो पृथ्वी का लक्षण कितना हो जाएगा जातिमत्वम पाक जो स्पर्शवत वृत्ति जातिमत्वम तो पाकज स्पर्शवत वृत्ति जाति सत्ता हो जाएगी क्योंकि पाक जो स्पर्श वाला घट उसमें सत्ता रह जाएगी पाक स्पर्शवत वृत्ति जाति हो गई सत्ता और सत्तावत्वम ये गुणकर्म में भी आ जाएगा वो सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी सत्ता रूप जातिमादाय गगन आदो गगन में भी सत्ता रहेगी अतिव्याप्ति वारणा यव्यत्व्याप्य अभी पाकज स्पर्शवद वृत्ति और द्रव्य तो व्याप्य द्रव्य तो व्याप्य कहने से और सत्ता जाति नहीं लिया जा सकता है ठीक है तो पाकज स्पर्शवद वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य द्रव्य तो व्याप्य नहीं कह करके घट में पृथ्वीत्व तो रहा वो द्रव्य तो व्याप्य हुआ अरे जो पृथ्वीत्व तो ये द्रव्य तो समान है जहां घट को लेकर के द्रव्यत्व समानाधिकरण भी हो गया तो हैं आप व्याप्य क्यों कहे कहते हैं द्रव्यत्व समानधिकरण पाकज स्पर्शवत वृत्ति द्रव्यत्व समानाधिकरण जाति मतव व्याप्य शब्द को हटा करके समानाधिकरण कह दीजिए पाकज स्पर्शवत्त हो गया घट घट में रहेगी और द्रव्यत्व का समानाधिकरण सत्ता जाति होगी घट में सत्ता है पाकज स्पर्शवत वृत्ति जाति होगी सत्ता और घट में द्रव्य तो भी है तो द्रव्य तो समानाधिकरण सत्ता हो गया द्रव्य तो समानाधिकरण सत्ता मादाय अर्थात व्याप्य नहीं कह करके अगर समानाधिकरण कह देंगे तो तब सत्ता मादाय अति व्याप्ति गुणकर्म इत्यादि में अति व्याप्ति हो जाएगी सर उसका वारण करने के लिए व्याप्य भाग अर्थात व्याप्य अंश यह कहा गया अगर पाकज नहीं कहेंगे तब पृथ्वी का लक्षण कितना हो जाएगा स्पर्शवत स्पर्शवत जलम है तेज भी है तो स्पर्शवत वृत्ति द्रव्य व्याप्य जाति ये जलत्व तेजस्व तो ये भी हो जाएगा उसको लेकर के जलादो अति व्याप्ति हो जाएगी स्पर्शवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य क्या क्या जाति हो जाएंगे तो भी हो जाएगा वायु में भी स्पर्श है स्पर्श सामानकरण जलत्वाधिकम स्पर्शवृत्ति स्पर्शबद्ध वृत्ति अर्थात वाला में जो रहे अर्थात स्पर्श समानाधिकरण स्पर्श समानाधिकरण जलत्वादि आदि कहने से तेजस्व इसको लेकर के जलादु अति व्याप्ति जलादु अति व्याप्ति करने के लिए पाकज कह दिया गया तो पाकज स्पर्शवत् वृति जलस्तो तेजस्व वायुतो हो जाएगा नहीं होगा जलत्व तेजस्व तो वायुतो नहीं होगा इसलिए तो पाकज कहा गया अच्छा पाकज स्पर्श वृति कहा गया अगर पाकज स्पर्श नहीं कह के पाकज गुणवद वृत्ति कहेंगे तो पाकज गुण पाकज द्रव द्रवत्वम कहीं रहेगा सुवर्ण में रह जाएगा तेज पदार्थ तो है आगे कहते हैं पाकज द्रवत्व समानाधिकरण तेजस्व मादाय अभी स्पर्श नहीं कह करके पाकज गुणवत् वृत्ति कह देंगे तो पाकज गुण कहने से द्रवत्व ले लेंगे पाकज द्रवत्व वाला हो जाएगा तेजस तेजस में वृत्ति हो जाएगी तेजस्व और द्रव्यत्व व्यापी भी हो गया तो पाकज गुणवत्त वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन हो सकता है तेजस्तो अभी तेज में व्याप्ति हो जाएगी पाकज द्रव्यत्व समानधिकरण तेजस्तो आदाय तेजसी अति व्याप्ति वाराण स्पर्श इति तो पाकज स्पर्शवत्त वृत्ति ये कहेंगे <clears throat> अच्छा अभी पाकज स्पर्शवत्त वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मतव अगर जाति नहीं कहेंगे पाकज स्पर्शवद्ध वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य धर्मोत्म द्रव्य व्याप्य धर्म पृथ्वी जल अन्यतः होगा और ये जो पृथ्वी जलो अन्यतर ये पाकज स्पर्शबद्ध वाला में पाकज स्पर्शवती रहेगा क्योंकि जल पृथ्वी अन्यतम ये पृथ्वी अन्य में भी रहेगा और पृथ्वी हो गया पाकज स्पर्शवद्ध द्रव्य पाकज स्पर्शवत वृत्ति और द्रव्यत्व व्याप्य धर्म कहने से ये जल पृथ्वी अन्य ये ग्रहण हो जाएगा और जल पृथ्वी अन्य तरत्वम और अन्य ये जल में रहेगा ना पृथ्वी में रहेगा दोनों में रह जाएगा तो जल पृथ्वी अन्यतरत्व तरत्व आदाय जलाद अतिव्याप्ति इसको वारण करने के लिए जाति कहना पड़ेगा तो पाकज स्पर्शवत्व वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति अच्छा <coughs> यहाँ तक ये यह सब लक्षण का पदकृत्य विचार हो गया अभी इतने सारे आप लक्षण कह दिए तो ये पाकज गंधवत्व पाकज स्पर्शवत्व और सड़विध रसवत्वम सडविध सप्तविध रूपवत्व इतने सारे ये लक्षण कहें पृथ्वीत्व लक्षण कह देने से क्या हानि होता तो कहते हैं अत्र पृथ्वीत्व लक्ष्यता क्योंकि लक्ष्या हो गई पृथ्वी लक्षता अवच्छेद पृथ्वीत्व तो पृथ्वीत्व लक्ष्यता अवच्छेदक हो जाने से लक्षण नहीं होगा पृथ्वीत्व पृथ्वीत्व लक्षणत्व न संभवती अर्थात पृथ्वीत्व लक्षणम नवती पृथ्वीत्व से लक्षणत्व न ष्टी कैदिया तो लक्षण अर्थात पृथ्वी लक्षणम नवती पृथ्वीत्व लक्षणम न संभवती तत् परित्याग तो पृथ्वीत्व लक्षता अवच्छेद होने से लक्षण नहीं होगा अच्छा तो आगे विचार दिखाएंगे ऐसे ये प्राचीन लोग कहेंगे क्योंकि प्राचीन लोग कहते हैं लक्षण किसले व्यवहार होता है कहते हैं कि व्यतिरिक अनुमान के द्वारा इतर भेद सिद्ध करते हैं का अनुमान नहीं कहेंगे अनुमान के द्वारा जैसे पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्व गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है लक्षण को हेतु बना करके लक्ष्य को पक्ष बनाएंगे तो गंधवत्वम लक्षण किसका पृथ्वी का पृथ्वी को पक्ष बना लेंगे तो पृथ्वी और साध्य क्या करेंगे कहते हैं इतर भेद तो पृथ्वी इतर भिन्न और जो लक्षण है उसका हेतु बना लेंगे गंधवत्वा इस प्रकार के कर देंगे कहते हैं ठीक है ये अनुमान जब देंगे प्राचीन लोग कहेंगे अनुमान में पंचाव वाक्य व्यवहार होता है प्रथम वाक्य हो गया प्रतिज्ञा वाक्य क्या है उसका स्वरूप जैसे पर्वत पर्वतो बन्नी साधम हेतु ये सब में प्रतिज्ञा वाक्य कैसे होगा पर्वतो मान प्रतिज्ञा हो गया आगे हेतु धूम बत्तुआत आगे व्याप्ति यत्र यत्र धूमस तत्र बन्नी दृष्टान्त यथा महानसम आगे उपनय वाक्य कहेंगे उपनय वाक्य क्या कहेंगे तथा स्वयं उपनय को परामर्श भी कहते हैं और परामर्श का स्वरूप कैसा होता है बन ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत तो ये नबे लोग कहेंगे कि परामर्श तो तो का स्वरूप होगा बन ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत तथा कह दिए तथा का अर्थ वो लोग कहेंगे कि उसका पूर्व में आप क्या कहते हैं कहते व्याप्ति दिखाते हैं कहा दिखाते हैं महानस में कहते महानस में जो धूम देखा वो व्याप्ति था वो धूम तो जैसे महानसम का धूम व्याप्ति मान था तो व्याप्ति विशिष्ट था बनि व्याप्य धूमवान महानसम ऐसा हुआ था तथा तो कहने का था तो अयम पर्वतों पर बन्ही व्याप्य धूमवान जैसे महानसम था तो नब्बे लोग कहेंगे कि बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत प्राचीन लोग कहेंगे जब आप महानसम में व्याप्ति ग्रहण किए उस समय में तो बन्ही व्याप्य धूम ये ज्ञान आपको हो गया तो फिर परामर्श वाक्य में फिर क्यों बन ही व्याप्य धूम फिर क्यों कहते हैं धूम कहेंगे तो ये तो बन्ही व्याप्य है ही आपको पूर्व से ज्ञात है तो उसका पुनरुक्ति क्यों कर रहे हैं तो इसलिए परामर्श वाक्य जो उपनय वाक्य वहां केवल इतना कहेंगे कि धूमवान और पर्वत इतना कहने से हो जाएगा क्यों कहते हैं व्याप्ति तो पहले ग्रहण कर लिए जैसे बौद्ध लोग कहते ना यथ सत्य व्याप्ति कह दिया और संतश इमे भावा ये जो भाव पदार्थ है ये सब सत्य हैं ऐसा नहीं कि क्षणिकत्व व्याप्य ये भाव ऐसा वो लोग नहीं कहेंगे कहीं व्यर्थ कथन व्याप्ति आपको ग्रहण हो गया तो उपनय वाक्य में परामर्श वाक्य में केवल पक्ष हेतुमान पक्ष इतना कह दीजिए ठीक है अगर हेतुमान पक्ष इतना ही उपनय वाक्य होगा प्राचीनों का मत में जब आप कहेंगे पृथ्वी इतर भिन्न गंधवत्व को हेतु नहीं दे करके अगर कहेंगे कि पृथ्वीत्व को हम लक्षण बनाएंगे गंधवत्व लक्षण होता है इसलिए आप कह देंगे पृथ्वी इतर भिन्न गंधवत्व अगर आप पृथ्वीत्व को ही पृथ्वी का लक्षण बनाएंगे तब तो आपका अनुमान वाक्य कैसा हो जाएगा इतर भिन्न पृथ्वीत्व ये हो जाएगा अगर इस प्रकार के अनुमान वाक्य हो जाएगा आपका उपनवय वाक्य होगा हेतुमान पक्ष तो कैसा कहेंगे तो पृथ्वीत्वान तो तो पृथ्वी जब पृथ्वीत्वान तो पृथ्वी कह देंगे तब जो पृथ्वी जैसे कहते हैं घटतवान तो घट जो घट है तो वो घटतवान तो है नहीं है तो आपका वाक्य हो गया घटतवान घटोवान तो अर्थात घटो घट इस प्रकार की वाक्य से कभी शाब्दबोध होगा ही नहीं तो जहा उद्देश्य और विधेय ये समानी हो जाते हैं वहां शब्द बोध होगा नहीं तो प्राचीन लोग कहेंगे अगर आप पृथ्वीत्व को पृथ्वी का लक्षण बना देंगे यह उपनय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा क्यों उपनयवाक्य आपका इसी प्रकार हो जाएगा कि पृथ्वीत्वान पृथ्वी ये हो जाएगा किंतु जो पंक्ति दे दिया अत्री से लक्ष्यता अवच्छेद लक्षणत्व न संभवती तत्परित्याग ये प्राचीन लोग कहते नबे लोग कहते हैं ये जो आप कहते हैं कि पृथ्वीत्वान अर्थात हेतुमान पक्ष ये जब अन्वय व्याप्ति का बात होता है तब तो भी कहते हैं कि हेतुमान पक्ष जहाँ अन्वय व्याप्ति आपको उपलब्ध नहीं होता है तो जहां आप व्यतिरिक व्याप्ति ग्रहण किए हैं तो आप वहाँ तथा चम जैसे महानसम में देखे ऐसे पर्वत में कह दिया क्योंकि वहां अन्य व्याप्ति ग्रहण हुआ है जहां किंतु आपका व्यतिरिक्त व्याप्ति ग्रहण हुआ है तो आप पक्ष में तथा कह देंगे क्या कहेंगे यम पृथ्वी न तथा कहेंगे ये तथा नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपको दृष्टान्त में आप दृष्टान्त दिखाए जल को जल में गंध नहीं है और वहाँ पृथ्वी मतलब इतर भेद रह गया न इतर भेद रहा नहीं क्योंकि इतर कहने से जला दी तो जल में गंध भी रहा नहीं इतर भेद भी रहा नहीं जहां इतर भेद नहीं है वहाँ गंध भी नहीं है कहा यथा जलम और जो पृथ्वी में आएंगे तो वहां तो गंध है इसलिए तथा, नहीं नहीं तथा तो नहीं कहे के यम पृथ्वी न तथा कहेंगे जहां व्यतिरिक्त व्याप्ति होगा तो वहां ये कठिनाई नहीं आएगा नब्बे लोग कहेंगे जहां अन्वय व्याप्ति आप दिखाएंगे वही ये कठिनाई आ जाएगा क्योंकि अन्य व्याप्ति में उपनय वाक्य हो जाएगा हेतुमान पक्ष व्यक्तिग व्याप्ति में इस प्रकार नहीं होगा क्योंकि आपका व्याप्ति अलग प्रकार से ग्रहण हुआ है तो इसलिए नब्बे लोग कह रहे हैं वस्तु तस्तु पृथ्वीत्व जातिर पी पृथिव्यालक्षणम क्योंकि हम अन्वय परामर्श नहीं दिखा रहे हैं हम तो व्यति परामर्श दिखाएंगे अन्य परामर्श हो जाएगा हेतुमान पक्ष व्यतिरिक परामर्श कैसे होगा वो लोग कहेंगे व्यतिरिक में व्याप्य कौन है धुमा भाव बनभाव में बन्या भाव व्याप्य हो जाएगा व्यापक धुमा भाव तो वहा परामर्श कहेंगे हेतुमान पक्ष जब कहेंगे कहेंगे कि बन्या भाव व्यापकी भाव प्रतियोगी बन्ध्य भाव का व्यापक भाव कौन होगा धूमा भाव उसका प्रतियोगी कौन होगा धूमा तत्वान पर्वत कहेंगे अर्थात बन्ध्य भाव व्यापकी प्रतियोगी मान पर्वत ऐसा आप कहेंगे तो कहें इससे आपको कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि आप बन्ध्य भाव व्यापकी भाव धूम ऐसा कह रहे हैं। तभी आपका दोनों सम्मान नहीं हो गए दर्वत ये बन्ही भाव, व्यापकी भूता भाव, प्रतियोगी मान ऐसा करें तो पर्वत का अवच्छेद हो जाएगा मान लीजिए पर्वतत्व और यहाँ आपको भाव, भाव, बन्ही भाव, व्यापकी भूता भाव, घटक रूपेण बन्ही विद्यमान है ये सब अलग अलग शब्द विद्यमान है इसलिए आपको उद्देश्य विधेय सम नहीं हो रहे हैं तो व्यति व्याप्ति में ये कठिनाई नहीं होगा इसी प्रकार की अगर आप कहेंगे कि पृथ्वी इतर भिन्न पृथ्वीत्वात् प्रकार की अगर कहेंगे तो आपको व्यापक हो गया इतर भेद यत्र यत्र पृथ्वीत्व तत्र तत्र इतर, इतर भेद ऐसा कहेंगे और अभावों में कैसा कहेंगे यत्र इतर भेदो नास्ती तत्र यत्र इतर भेदो नास्ती तत्र हेतु क्या बना रहे हैं पृथ्वीत्व तो का हेतु बना रहे तब तो ये नब्बे लोग कह रहे हैं कि के व्याप्ति से जहाँ हम उपन वाक्य बनाते हैं वहा पृथ्वीत्व तो का लक्षण बना करके हेतु बनाने से भी कोई कठिनाई नहीं है अनुमान हो जाएगा आपका अनुमान हो जाएगा पृथ्वी इतर भिन्ना पृथ्वीत्वात्थ तो जहाँ साध्या भाव वहां हेतु भाव कहेंगे साध्या भाव क्या हो जाएगा इतर भेदा भाव और हेतु भाव पृथ्वीत्व तो अभाव तभी इतर भेदा भाव व्यापकी भूता अभाव कौन आएगा पृथ्वीत्व तो अभाव तो पृथ्वीत्व तो अभाव का प्रतियोगी कौन होगा पृथ्वीत्व तदवान तो आपका पक्ष होगा तो आप यहाँ करेंगे इतर भेदा भाव व्यापकी भूता प्रतियोगी वान ये पक्ष हुआ तो आपका ये जो परामर्श का घटकत्वना की इतर भेद है इतर भेद में इतर है जो कि जलादि है इसलिए आपका ये जो परामर्श वाक्य से आपको ज्ञान होगा ऐसा नहीं कि जो घटक तो घट हो जाता था ऐसे या नहीं क्योंकि घटक तो इतर है इतर में जलादि है तो इसलिए आपको अर्थात भिन्नाकारता का प्रतिति होगी हो करके यहाँ ज्ञान होगा अर्थात उपनय वाक्य से परामर्श वाक्य से आपको ज्ञान होगा ऐसा नहीं कि उपनय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा ये बात नहीं है ये नबे लोग कहते हैं वितरक व्याप्ति से हो जाएगा अनुय व्याप्ति लेने से आपको कठिनाई हो जाता था वस्तु तस्तु पृथ्वीत्व जातिरपी पृथ्वी लक्षणम ये नबे लोग कहते हैं वितरक व्याप्ति लेकर के हम समन्वय कर लेंगे अभी प्राचीन लोग इस प्रकार के कहेंगे न व्यतिरक सहचारेण अपि आपने नबे लोग कह दिए आप नबे लोग कह दिए कि व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा लक्षण बन जाएगा किंतु व्यतिरेक व्याप्ति अर्थात आपको व्यतिरिक मिला तो आचार्य का मत में आचार्य अर्थात उदयन आचार्य जी उनका मत में व्यतिरेक सहचारेण अपि अन्वय व्याप्तिर एवं गृह्यतेचार से तो अन्वय व्याप्ति ग्रहण होगा व्यतिरिक सहचार से भी अन्य व्याप्ति ही ग्रहण होगा जैसे धूम बन्हीं व्यतिरिक सहचार कैसा कहेंगे धुमा भाव अभी बन्या भाव धुमा भाव ये दोनों में व्याप्य कौन हुआ व्याप्य बनियो भाव व्यापक और व्याप्ति का लक्षण जो पूर्वपक्ष व्याप्ति दिया गया था वो व्यति व्याप्ति है मुख्यतः पदकृति में पूर्वपक्षी व्याप्ति है तो पूर्वपक्ष व्याप्ति वहां क्या है साध्य साध्य अभावद्ध अवृत्तित्व अन्वय व्याप्ति होता है साध्य सामानाधिकरण्यम ये अन्वय व्याप्ति हेतु में सर्वदा साध्य सामानधिकरण्य आएगा और व्यतिव्याप्ति हो जाएगा साध्य अभाव अवृत्तित्व साध्य अभाव अर्थात ये साध्यम नास्ती तत्र अवृत्तित्व अर्थात हेतु रि नास्ती ये व्यतिरिक्त व्याप्ति हुआ तो जहाँ साध्य अभाव वहाँ हेतु अभाव होगा अर्थात हेतु में अवृतित्व आएगा साध्य व्यापक होता है तो अर्थात आपका जो साध्य अभावत्त अवृत्तित्व इसका अर्थ हो जाएगा व्यापक अभावत्त व्याप्य अवृत्तित्व साध्य अभाववत हेतुर और तो इसका अर्थ हो जाएगा व्यापक अभाव व्याप्यस्य से अवृतित्व ये हो गया तो व्यापक अभाव अभी धुमा भाव वन्य भाव ये दोनों में व्यापक कौन है धूमा भाव और हमारा व्याप्ति का लक्षण हो गया व्यापक अभाव व्यापक हो गया धुमा भाव उसका अभाव तो क्या कहेंगे धूमा भावाभाव तो धूमा भावा भाव इसका अर्थ धूमावत तो धूमवती अभावती अवृतित्व व्याप्य से अवृतित्व तो अभी साध्य अभाव अर्थात व्यापक अभाव व्यापक हो गया धुमा भाव अर्थात उसका अभाव अर्थात भावा भावाभावती अर्थात धूमावती अवृतित्व कसे अवृतित्व व्याप्य कौन था बन अभाव अर्थात धूमवती बन ही अभाव का अवृत्तित्व बनि अभाव का अवृतित्व इसका अर्थ क्या है किसका वृत्तित्व हो जाएगा बन का तो धूमवती बनहर वृत्तित्व ये अन्य व्याप्ति हुआ ना व्यक्ति व्यक्ति आ गया अभी धूमवती बनहर वृत्तित्व ये क्या व्यक्ति आ गया अन्य व्याप्ति आ गया तो उदयनाचार्य जी कहते हैं व्यतिरक सहचार से भी अन्य व्याप्ति ही ग्रहण होता है ये जहा व्यतिरेक केवल व्यतिरिक के दिया है वहाँ टिप्पणी तीन दिया है ये तर्क संग्रह में वाम पार्श्व में है तर्क संग्रह पुस्तक का जहा व्यतिरेक केवल व्यतिरिक्क के अनुमान दिया है वहाँ वाम पार्श्व में तीन टिप्पणी दिया है ये दो नंबर टिप्पणी में ये बात वहाँ लिखे है पृष्ठ संख्या क्या दिए थे पृष्ठ अच्छा ये देखिए यहाँ पूर्व पृष्ठा मतलब आचार्य मते ये रामरुद्री में दिया इसमें पूर्व पृष्ठा में है रामरुद्री में देखिए व्यापक सामानाधिकरण रूप अन्वय व्याप्ति ज्ञानम एव व्यापक सामानाधिकरण ये अन्वय व्याप्ति है यही ज्ञान ही सर्वत्र अनुमितो तो ही सर्वत्र अनुमितो चाहे कवलावी हो चाहे केवल व्यति हो चाहे अन्वय व्यति हो अन्वयव्याण से आचार्यकृत नन्वयसहचार ज्ञान पृथिवी इतरेभ्य भिदे गंधव इत्याद अन्वयव्या असंभव अगर आप कहेंगे कि सर्वत्र अन्वय व्याप्ति ही हो करके अनुमान होगा तो आपको सर्वत्र अन्वय सहचार ग्रहण करना पड़ेगा किंतु पृथ्वी भी तरह भीद्यते गत्वात यहाँ तो अन्वय व्याप्ति मिलेगा ही नहीं अन्वय व्याप्ति ज्ञान असंभव क्योंकि ये केवल व्यतिरिक्त स्थल है तो अन्वय व्याप्ति ज्ञान असंभवत तो कथम अनुमिति अर्थात आचार्य मत को पूर्व पक्षी वाले पूछेंगे तो वहां आप कैसे करेंगे तो आचार्य मतवाले उत्तर देते हैं तत्र व्यतिरेक सहचार ग्रहणे ग्रहण एवं अन्वय व्याप्ति ग्रह स्वीकारा जहाँ आप केवल व्यतिरिक अनुमान दिखाते है वहाँ सहचार आपको मिलता है व्यतिरेक के सहचार के द्वारा अन्वय व्याप्ति ही ग्रहण होता है ये बात वहाँ पृष्ठ संख्या एक सौ दो संख्या दो तर्क संग्रह का टीका में पृष्ठ संख्या एक सौ दो टिप्पणी संख्या दो जहां व्यक्ति व्यतिरिक्त सहचार ग्रहण होता है वहां भी अन्वय व्याप्ति ही ग्रहण होता है तथाच, तो अभी क्या दोष आएगा आचार्य मत में तो आपको सर्वत्र अन्वय व्याप्ति ही ग्रहण हुआ तो फिर आप केवल व्यतिरेक किसको कहेंगे और केवल अन्य किसको कहेंगे अन्वय व्यतिरेक किसको कहेंगे सर्वत्र तो अन्वय व्याप्ति ही ग्रहण हुआ इसलिए कहते हैं तथा सहचार सहचारात्रहीत व्याप्तिकम एव केवलावयितम सहचार मात्र उससे अगर अन्वय व्याप्ति आ रहा है उसको केवलान्वयी कह देंगे अन्वय शौचार पूर्व पृष्ठ अन्वय सौचार तथा जहां अन्वय सहचार ग्रहण हो करके अन्वय व्याप्ति मिला जैसे पर्वतो बिमान धूम यहाँ अन्वय सहचार मिलकर के अन्वय व्याप्ति मिला इस अनुमान को आप केवल ये तो केवल अन्वय व्यक्ति की हो जाएगा जहाँ केवलअन्वयी अर्थात तो जैसे सर्वम अभिधेय घटो अभिधेय घटो अभिधेय प्रमेयवाद ये केवल अन्वयी हो जाएगा ये तो दोषग्रस्त होगा ना? केवल अन्वयी का दृष्टान्त तो किया घटो अभिधेय प्रमेयवाद यहाँ व्यतिरिक अनुमान नहीं है ठीक है मतलब व्यतिरिक्क व्याप्ति नहीं है केवल जाएगा तो जहाँ मात्र अन्वय सहचार मात्र ग्रहण होकर ग्रहण होगा उसको केवल अनुय कह देंगे और हे तो व्यतिरिक सहचार मात्र गृहित व्याप्तिक्व व्यतिरिक सहचार मात्र ग्रहण हुआ जैसे पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत् अथवा पृथ्वी पात कहें तो वहां का सहचार ग्रहण हो करके व्याप्ति ग्रहण हुआ व्याप्ति किंतु कौन सा आएगा अन्वय व्याप्ति भ्याप्ति। का सहचार हुआ किंतु व्याप्ति तो अन्वय व्याप्ति आएगा उसको केवल व्यति के कह देंगे क्योंकि प्रश्न करने वाला कहा था अगर सर्वत्र अन्वय व्याप्ति ही ग्रहण होगा किसको केवल अन्वी किसको को केवल व्यक्ति कहेंगे कहते अन्वय व्याप्ति तो ग्रहण होगा किन्तु सहचार आपको क्या मिला है अगर सहचार अन्वय सहचार मिला तो उसको अन्वय व्याप्ति कहेंगे और केवल अन्य कहेंगे अगर व्यतिरेक सहचार मिला है का सहचार से अन्वय व्याप्ति उसको केवल और उभय सहचार गृहित व्याप्तिक्वम अन्वय व्यतिरिक्वम इति आचार्य मतम उभय सहचार मिला उभय सहचार से किन्तु अन्वय व्याप्ति ही मिलेगा उस प्रकार के अनुमान को कहेंगे उस प्रकार के हेतु को कहेंगे अन्वय व्यतिरिक तो उभय्यातिमतिणता मणिकार मत गृही अन्वयम व्याप्तिमत्वादीकलावित उभय्याणतादी हो होगे मणिकार मणि चिंतामणि जो गंगेशोपाध्याय उनका मत में ही गृहित अन्वय मत व्याप्तिमत्वादी केवलान्वित अर्थात चिंतामणिकार का मत अलग हो गया जहाँ केवल अनुय व्याप्ति ग्रहण होगा अर्थात अनवय सहचार होकर के उसको केवल अनुय कहेंगे किन्तु उदयनाचार्य का मत में अर्थात अन्वय सहचार से अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक सहचार से अन्वय व्याप्ति आएगा तो उसको केवल कह देंगे। इति बोध्यम ठीक है तो अर्थात अभी दिनोकरी में देखिए अभी कहते हैं व्यतिरेक सहचार है क्योंकि नव्य वाले कह दिए कि जहाँ केवल व्यतिरेक के अनुमान होगा वहाँ पृथ्वी तो भी पृथ्वी का लक्षण हो जा सकता है क्योंकि वहाँ उपनय वाक्य का स्वरूप समानार्थक समानकार नहीं हुआ भिन्न आकार हो गया प्राचीन लोग उसका विरोध करते हैं व्यतिरेक सहचारण भी अन्वय व्याप्ति रेव गृहते व्याप्ति आ गया तो उपनय वाक्य समानाकार हो जाएगा होकर के उपनय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा आचार्य मते पक्षता अवच्छेदक न हेतुत्व जो पक्षता अवच्छेदक है पृथ्वीत्व ये हेतु नहीं बनेगा न हेतुत्व नब्बे लोग कहते इति नच च वाच्य हेतु साध्य सामानकरण इति ज्ञाने अपि अपी पक्षता अवच्छेदकर हेतु अगर समान हो गया तो हेतु साध्य सामनाधिकरण क्योंकि जो हेतु है हे, वो पक्ष में तो रहेगा और वो पक्षता अवच्छेद कही है इससे क्या हुआ जिस समय में आप दृष्टांत में व्याप्ति ग्रहण किए थे क्या आपको ग्रहण हुआ था कि यत्र येतुष तत्र साध्यम? और अभी आपको क्या हो गया जो हेतु वो आपका पक्ष था अवच्छेद का तो अभी क्या हो गया यत्र हेतुष तत्र साध्यस तत्र मतलब यत्र हेतु हेतु का अर्थ पक्षता अवच्छेद जैसे आप पृथ्वी तो का हेतु बनाते हैं पृथ्वी तो पक्षता का भी हुआ तो आपका अभी हो जाएगा कि व्याप्ति ग्रहण काल में यत्र हेतु तेदक मतलब हेतु पक्षता बराबर हो गया यत्र हेतु बराबर पक्षता अवच्छेद कत्र साध्य व्याप्ति ग्रहण काल में ये हो गया अर्थात तो व्याप्ति ग्रहण काल में आपको हो गया यत्र पक्षता अवच्छेद साध्यम पक्षता अवच्छेद रहेगा ये तो व्याप्ति ग्रहण काल में ही आपको हो गया अर्थात पक्ष में साध्य है ये तो व्याप्ति ग्रहण काल में ही हो गया अगर आप हेतु को पक्षतावश का हेतु बना देंगे तो हो जाएगा अर्थात तो व्याप्ति ग्रहण काल में ही अगर साध्य ग्रहण हो, मतलब हो गया मतलब साध्य निश्चय हो गया पक्ष में फिर अनुमान सिद्ध साधनग्रस्त दोष हो जाएगा ये दोष आएगा तो अभी कहते हैं नब्बे लोग कहते हैं हेतु साध्य समानाधिकरण हेतु अर्थात पक्षता अवचेद का पक्षता अवच्छेद का साध्य समानाधिकरण हो गया प्राचीन लोग दो से दिखा दिए नौ लोग कहते हैं ठीक है हेतु साध्य समानाधिकरण हो जाने पर भी आज, आज, आज यहाँ तक रखेंगे ओम शंकर शंकर्यशव वादराय सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः श्वरो गुरुराज मूर्तिभा व्योम दक्षिणा दक्षिणमूर्त नमः ओम शांति शांति शांति